नमः ओपरमात्मे नम अशोध्यावाच इदम शरीर कौंसेय क्षेत्रमीधीये से एक तो वेति प्राहु क्षेत्र तद्वि पद छेद इदम शरीर कौंसेय क्षेत्र अभिधेय थे एक वेतिकाह तद विद अन्वय एवं श्रद्धार्थ कौन थे अर्जुन इदम् यह शरीरम शरीर क्षेत्र क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार और बीजों का फल समय पर प्रकट होता है इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है इति इस नाम ऐसी अभिधीय ऐसी कहा जाता है और इतर इसको यह जो व्यक्ति जानता है तब उसको क्षेत्र इति इस नाम से तदविध उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन राहु कहते है क्षेत्र विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत क्षेत्र क्षेत्रों ज्ञानम यज्ञान मत मम पद क्षेत्र ची मिधि सर्वक्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्रो ज्ञान युता भारत अर्जुन तू क्षेत्रों में क्षेत्र क्षेत्र अर्थात जीवात्मा अपि माम मुझे ही विधि ज्ञान और क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और उसका का जो ज्ञानम तत्व से जानना है तत्व वह ज्ञानम ज्ञान है ऐसा मम मेरा मतम मत है मत हैदृच यदि यत सो ये चुड़ु पदछेदेत्र यदृक् सभा सेना में यत छेत्र जो क्यों और याद्रिक जैसा है तथा यद्विकारी जिन विकारों वाला है च और जिस कारण से यत जो हुआ है क्या तथा सह वह क्षेत्रज्ञ भी यह जो और प्रभाव जिस प्रभाव वाला है वह सब समासेन संक्षेप में, में मुझसे शुणु सुन ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोव पृथक ब्रह्म पद हेतु मद्भिर्शित पदछेद ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी, भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद हेतुमदि विनिश्चित अन्वय शिषि ऋषु द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है और विविध है विविध भी, वेद छत्रों द्वारा भी पृथक विभाग पूर्वक गीतम कहा गया है क्या तथा विनिश्चित है भली भांति निश्चय किए हुए हेतु मद भी युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पद ही ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा एव भी गीतम कहा गया है महाभूतान्य हंकार बुद्धि व्यक्त मे च इंद्रियाड़ी दस च पंच गोचरा पदछेद महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रिया दस एक च पंच चोचरा अन्वय श्रद्धा महाभूतानि पांच महाभूत अहंकार अहंकार बुद्धि बुद्धि च और अव्यक्त मूल प्रकृति एवं भी तथा दश दश इन्द्रियाड़ी इंद्रिया एकम एक मन च और पंच पांच इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इच्छा द्वेशा इच्छा इच्छा इच्छा द्वेश द्वेष सुखम सुख दुखम दुख संघातः, स्थूल देह का पिंड चेतना चेतना धृति धृति इस प्रकार सविकारम विकारों के सहित इतक, यह क्षेत्र क्षेत्र समाज से संक्षेप में उदाहतम कहा गया है अमानित मदम भिव अहिंसा छाती राजव आचार्योपाशनम शौचम ऐश्चर्य आत्मा विग्रह पदछेद अमानितम अदिव अहिंसा छाति आर्जव आचार्योपण शौचम स्थर्य आत्मा विग्रन्वय एवं शब्दार्थ अमानित श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव दंभितम दंभाचरण का अभाव अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना शांति क्षमा भाव आर्जवम मन वाणी आदि की सरलता आचार्य उपासनम श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि स्थर्यम अंतकरण की स्थिरता और आत्म विग्रह मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह इंद्रियासु वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्युजरा व्यादेद इंद्रियासु वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्युजरा व्या दुखदोषादर्शन अन्वय श्रिया इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में वैराग्यम आसक्ति का अभाव च और अनहकार एवं अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना असक्ति अशक्तिरभिस्वंगदिषु नित्य समितानिष्टोपत्तिषु पदछेद अशक्ति अनिस्वंग दार गृहादिषु पुत्र दार नि पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति आसक्ति का अभाव अनस्व ममता का ना होना च तथा इष्टानिष्टपतिषु प्रिय और अप्री की प्राप्ति में नित्यम सदा ही समचित का समरहना मई चानन्य योगे नक्ति व्यभिचारिणी विविक देश से जन संसदी पदछेद मई अनन्य चनन्योग अव्यभिचारिणी विविधेशन संसदी अन्वय एवं शब्दार्थ मई मुझ परमेश्वर में अनन्य अन्य अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति भक्ति केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारणी भक्ति है क्या तथा विविध देश सेवित्व एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और जनसंसदी संसदी मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का ना होना अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक त्ञान प्रोक्तम अज्ञानम यद तो ध्यात्म ज्ञान निर्थ दर्शन एक प्रोत्त अज्ञान यत अथ अन्वय शब्दार्थ अधम ज्ञान निध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और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 प्रवक्ष्यामि अनादिमत् मृतमश्ते ब्रह्मा न न न न असत् उच्यते प्रवक्ष्यामि अनादिमत् ब्रह्मा उच्यते शब्दार्थ यत जो यो ज्ञान योग्य है तथा यत जिसको ज्ञातवा मनुष्य अमृतम परमानंद को स्मृति प्राप्त होता है तत्को प्रवक्ष्यामी भली भांति कहूँगा वह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 सर्वतः र्वृत ठती पदच्छेदी तत्व शिशिरोखम सर्वतुति मतलोके अन्वय एव शर्वतिपाद हाथ पैर वाला सर्वतः मुखम सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सर्वतः श्रुति मत सब और कान वाला है यत क्योंकि वह लोग संसार में सर्वम सबको आवृत्त व्याप्त करके तिष्ट स्थित है सर्वेंद्रिया गुणाभाषम ुणाभासिवर्जितुण भोक् शब्द सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परन्तु वास्तव में सर्वेन्द्रिय विवर्जित सब इंद्रियों से रहित है चा असक्तम आसक्ति रहित होने पर एव भी सर्वभृत सबका धारण पोषण करने वाला च और निर्गुण निर्गुण होने पर भी गुण भोक्त गुणों का भोगने वाला है बहिरंत भूता नाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मेयम शांति के चतर परच्छेद अंतह चरम बही अंत भूता नरम एवक्ष्मेय दूरस्थम चिके अन्वय एवं शब्दार्थ भूता नाम चराचर सब भूतों के बही अंतह बाहर भीतर परिपूर्ण है च और चरम अचरम चर अचर रूप एवं भी वही है और वह सुक्ष्मत्वात होने से तथ व्यविज्ञेय अविगे है क्या तथा अंत की अति समीप में च और दूरस्थम दूर में भी स्थित तथ वही है च भूतेषु विभक्तमीव चम भूतभर्तृ च तेयम ग्रसिष्णु प्रभवष्णुच पदछेद अविभक्त भूतेषु विभक्त इव च स्थित भूत भर्तृ तेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच अन्वय एवं शब्दार्थ अविभक्तम विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर च ची भूत चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव तथा विभक्त स्थितम् स्थित प्रतीत होता है च तथा चा वह गेयम, जानने योग्य परमात्मा भूत भर्ती विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला क्या और ग्रतिष्णु रुद्र रूप से संहार करने वाला क्या तथा प्रभवष्णु ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है ज्योति तमसह ज्ञानं ज्योतिषा जोस ज्योति गम्येद ज्योतिषा त्योति तमस परम उच्य से ज्ञान जेय ज्ञानगम्यन्वय शब्दार्थः तत् वह परब्रह्म ब्रह्म ज्योति ज्योतियों का अपी भी ज्योति ज्योति एवं तमसह माया से परम अत्यंत परि उचित कहा जाता है वह परमात्मा ज्ञानम बोध स्वरूप ज्ञेय जानने के योग्य एवं ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सर्वस्य सबके में विस्तित विशेष रूप से स्थित है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एक तैयार इति क्षेत्र तथा समासतः ज्ञान जेयत मदभक्त एक इति इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा, तथा ज्ञान ज्ञान च और ज्ञेय जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप समासत संक्षेप से उक्तम कहा गया मद भक्त मेरा भक्त एत इसको विज्ञाय तत्व से जानकर मदभाव मेरे स्वरूप को उपपद्यते प्राप्त होता है प्रकृतिम द चा। प्रकृति संभवान प्रकृतिम अनादि प्रकृति अन्वय एवं श्रद्धा प्रकृतिम प्रकृति च और पुरुषम पुरुष उभ इन दोनों को एवं ही तू अनादि अनादि अनादिदि ज्ञान च और विकारान राग द्वेषादी विकारों को तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को अपी प्रकृति संभवान संभव प्रकृति से ही उत्पन्न विधि ज्ञान कार्यकरण करण हेतु प्रकृति रुच्यते पौरुष सुख दुखा भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कार्य कार्यकरण कर्तृ हेतु प्रकृति रुच्यते उच्य सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते अनवय एवं शुद्धार्थ कार्य करण कर्तृत्व कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु हेतु प्रकृति प्रकृति उच्यते कही जाती है और पुरुष जीवात्मा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु हेतु उच्यते कहा जाता है पुरुष प्रकृति स्थित भूंगे प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु जन्म सुीद पुरुष प्रकृति स्थ ही जान गुडान, प्रकृति जान गुड़ान कारण गुण संग सदस्यो जन्म सुन्वय एवं शुद्धार्थ प्रकृति में स्थित ही ही पुरुष कुरुस प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुड़ान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भूंगते भोगता है और इन गुण संग गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा की सद अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारणम कारण है उपद्रष्टानुमता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मे से चाप युक्त हो पदछेद उपद्रष्टा हनुमता चाता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति अपि देहे ची उत्तर पर अन्वय क्यों श्रद्धार्थ देहे स्थितः अपि देह में स्थित पुरुष यह आत्मा वास्तव में एव परमात्मा ही है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 परमात्मा शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा उक्त कहा गया है या एवं यह वेत्ती पुरुष प्रकृति चुड़ै सर्वथा वर्तमानी न स भूयते एवं छेद यह प्रकृति चुड़ै सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजाते अन्वय एवं शब्दार्थ एवं इस प्रकार पुरुषं पुरुष को च और गुण गुणों के सह सहित प्रकृतिं प्रकृति को यह जो मनुष्य वे तत्व से जानता है सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ भी अ न नहीं जायती जनमता ध्याननात्म पश्यत्मात्मांख्यन योगेन कर्मयोगेन चापरद ध्यान आत्मनि पश्य आत्मनम आत्मना अन्य सांख्यन योगे न च अपरि चे अन्वय क्यों शब्दार्थ आत्म परमात्मा को के मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय में पश्य देखते हैं अन्य अन्य कितने ही संख्यन योगेना ज्ञान योग के द्वारा क्या और अपरे दूसरे कितने ही कर्म योगे कर्म योग के द्वारा पश्यंती देखते हैं अर्थात प्राप्त करते है अन्य मजान अतितरंती मृत्युं मृत्युं ए जानुपास मृत्यु अन्वय तु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 उपासना करते हैं चा और टी वी श्रवण भी मृत्युम मृत्यु रूप संसार सागर को अति तरन तर जाते है यावत संजाते किंचित सत्व स्थावर जंगमम क्षेत्र संयोगात भरतर सभा। पर यावत संजायते किंचित सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र संयोगात क्षेत्र हे अर्जुन यावत्, यावन मात्र किंचित जितने भी स्थावर जंगम स्थावर जंगम सत्वम प्राणी संजायतें उत्पन्न होती हैं तब उन सबको तो क्षेत्र क्षेत्र संयोगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न विद्धि, ज्ञान समं समं नश्यस्व विनश्य पश्य पदक्षीदेश भूतेसुषंत विन्यु अवनश्य पश्य पश्य अन्वय शब्द विनश्यत्सु नष्ट होते हुए सर्वेषु सब भूतेश में परमेश्वरम परमेश्वर को अविन्यतम नाश रहित और समम समभाव से तिष्ठम स्थित पश्य देखता है सह वही यथार्थ पश्य देखता है समं पश्य सवस्थित नीन सनम सत् याद छेद समि आत्मना नीनसी ततः आत्मा तत यां अन्वय शुद्धा क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र सब में सम सम भाव से स्थित ईश्वरम परमेश्वर को समम समान क्वेश्चन देखता हुआ आत्मना अपने द्वारा आत्मान अपने को नष्टी, नष्ट नहीं करता ततः इससे वह प्राप्त तो होता है प्रकृत क्रियमाण शर्वश यश्यति तथा अकर्ता सह पश्येद प्रकृत एव च कर्मा क्रियमाणा सर्वश पश्य तथा आत्मा सह पश्य अन्वय एवं च और यह पुरुष कर्मी संपूर्ण कर्मों को सर्वश सब प्रकार से प्रकृतिया प्रकृति के द्वारा एव एवं क्रियमाणा किए जाते हुए पश्य देखता है तथा और आत्मान आत्मा को अकर्ता अकर्ता पश्यति देखता है स वही यथार्थ पश्यति देखता है यदा भूत पृथक भाव एक अनुश्य ततएव ब्रह्म संपा पदच्छेद यदा भूत पृथक थक भाव एक अनुप्य तत एविस्तार ब्रह्म यह पुरुष भूत पृथक भाव भूतों के पृथक पृथक भाव को एकस्थम एक परमात्मा में ही स्थित तथा तथ उस परमात्मा से एव ही विस्तारम संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुप्य देखता है तथा उसी क्षण वह ब्रह्म ब्रह्मिदान घन ब्रह्म को संपद्य प्राप्त हो जाता है अनादिवा निर्गुण परमात्मा शरीरस्थोपि कौन्तेय न करो न लिप्यते पर छेद अनादिवाद निर्गुणवाद परमा अय अव्यय शरीरस्थ अय न कौती न लिप्य से अन्वय शब्दार्थ कौंतेय अर्जुन अनादिवाद अनादि होनेस और निर्गुण निर्गुण होनेस अयम यह अव्यय, अविनाशी परमात्मा परमात्मा शरीर शरीर में स्थित होने पर अभी भी वास्तव में न न तो करोति कुछ करता है और न न लिप्यति लिप्त ही होता है यथा सर्वगतम सौक्ष आकाशमनोपलिप्यति। देहे उपलिप्यते। सर्वत्र देहे तथा यथा सूक्ष्म आकाशम न उपलिप्य यथा जिस प्रकार शब्द सर्वत्र व्याप्त आकाशम आकाश सूक्ष्म होने सौक्ष्मण न उपलिप्य से लिप्त नहीं होता तथा वैसे ही देहे देह में सर्वत्र सर्वत्र अवस्थित स्थित आत्मा आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से न उपलिप्य लिप्त नहीं होता यथा रवि प्रकाशयत कृष्ण लोकमेत्र कृष्ण प्रकाशयति यशयती एक कृष्ण लोकम इम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत अन्वय शुद्धा भारत अर्जुन यथा जिस प्रकार एक एक ही रवि सूर्य इमाम इस कृष्णम संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को प्रकाशियती प्रकाशित करता है तथा उसी प्रकार क्षेत्री एक ही आत्मा कृष्णम संपूर्ण क्षेत्रम क्षेत्र को प्रकाश्य प्रकाशित करता है क्षेत्र क्षेत्रोर अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा ते परम पद छेद क्षेत्र क्षेत्रोम अतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा ते पन्वय शब्दाथ एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र के अंतरम भेद को चा भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्रों द्वारा विदु तत्व ऐसी जानते हैं ते वे महात्मा जन परम परम ब्रह्म परमात्मा को या प्राप्त होते हैं ओम सत्ति श्रीमदगवीतासु उपनीसु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे कृष्णाजुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नाम तयदशोध्या